मुझसे यह न होगा मैं तो सांसारिक सुखों पर लात मारकर अवश्य उसी मार्ग पर चलूंगा और वन में फल मूल खाकर कठोर तपस्या तो करूंगा सवेरे तथा साय काल में स्नान करके विधवत अग्नि में आभि डालूंगा और शरीर पर मृक्षशाला तथा बलकल वस्त्र धारण कर मस्तक पर जटा रखूंगा सर्दी गर्मी हवा तथा भूख प्यास का कष्ट सहन करूंगा और शास्त्रोक्त विधि ऐसी तप करके अपने शरीर को सुखा डालूंगा एकांत में रहकर तत्व का विचार किया करूंगा और कच्चा पक्का जैसा भी फल मिल जाएगा उसी को खाकर जीवन निर्वाह करूंगा इस प्रकार वनवासी मुनियों के कठोर से कठोर नियमों का पालन करके इस शरीर की आयु समाप्त होने की बात देखता रहूंगा अथवा मुनिवृत्ति से रहता हुआ मस्तक मुड़ा लूंगा और एक एक दिन एक एक वृक्ष से भिक्षा मांग कर, देह को दुर्बल कर डालूंगा प्रिय और अप्रिय का विचार छोड़कर पेड़ के ही नीचे निवास करूंगा किसी के लिए न शोक करूंगा न हर्ष निंदा तथा स्थिति को समान समझूंगा आशा और क्षमता को धो बहा निर्बंध हो जाऊंगा कभी किसी भी वस्तु का संग्रह न करूंगा आत्मा में ही रमण करता हुआ सदा प्रसन्न रहूंगा दूसरों के साथ कभी कोई बात नहीं करूंगा तथा अंधे गहूंगा चर और अचर रूप में जो चर प्रकार के जीव हैं, चार प्रकार के जीव हैं उनमें से किसी की भी हिंसा नहीं करूंगा सब प्राणियों पर मेरी समान वृद्धि होगी न तो किसी की हंसी उड़ाऊंगा न किसी को देखकर कर ही करूंगा चेहरे पर सदा प्रसन्नता छाई रहेगी सब इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में रखूंगा कोई भी कोई भी राह पकड़ आगे बढ़ता रहूंगा किसी से भी नहीं पूछूंगा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 इस प्रकार न मिलने की दशा में सात घरों तक मांगूंगा, आठवें पर नहीं जाऊंगा जब घरों में धुआं निकलना बंद हो गया हो मूसल रख दिया गया हो अंगारे बूझ गए हो सब लोग खा पी चुके हों परोसी हुई थाली को इधर उधर ले जाने का काम समाप्त हो गया हो भिकमे भिक्षा लेकर लौट गए हो ऐसे समय में मैं एक ही वक्त भिक्षा के लिए जाया करूंगा सब ओर से स्नेह का बंधन तोड़कर पृथ्वी पर विचरता रहूंगा न जीवन से राग होगा न मृत्यु से देश यदि एक मनुष्य मेरी एक बाह वसूले से काटता हो और दूसरा दूसरी बाह पर चंदन चढ़ाता हो तो मैं उन दोनों पर समान भाव ही रखूंगा न एक का मंगल चाहूंगा न दूसरे का अमंगल केवल शरीर निर्वाह के लिए पलकों के खोलने नीचने तथा खाने पीने आदि का कार्य करूंगा परन्तु इसमें भी आसक्ति नहीं रखूंगा संपूर्ण इंद्रियों के व्यापारों से उपरत होकर मन के संकल्प को अपने अधीन रखूंगा मुक्त रहूंगा इस प्रकार वीर होकर विचरने से मुझे अच्छा शांति मिलेगी इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि और वेदनाओं का आक्रमण होता ही रहता है इसके कारण यहाँ का जीवन कभी स्वस्थ नहीं रहता इस अपार सा संसार का तो त्यागने में ही सुख है आज बहुत दिनों के बाद मुझे विशुद्ध विवेक रूपी अमृत प्राप्त हुआ है इसके द्वारा मैं अक्षय अविकारी तथा स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ अतः उपरयुक्त धारणा के द्वारा निरंतर विचारता हुआ मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि और वेदनाओं से भरे हुए इस शरीर का अंत करके निर्भय पद को प्राप्त हो जाऊंगा यह सुनकर भीमसेन बोले राजन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 मंजिल तय करे और वहां पर उसे निराशा होना पड़े यही की की भी होगी आप जिस संन्यास बात सोचते हैं पहकी है। विचार दृष्टि सूक्ष्म है वे बुद्धिमान पुरुष ऐसे अवसर पर त्याग की प्रशंसा नहीं करते वे तो इसमें सुधर्म का उल्लंघन समझते हैं जो पुत्र पौत्रों के पालन में असमर्थ हो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 तपस्याओ के साथ इंद्र का संवाद हुआ था वह प्राचीन इतिहास में आपको सुनाता हूं एक समय की बात है कुछ ब्राह्मण जो अभी बहुत नादान थे तक नहीं आई थी घर बार छोड़कर जंगल में चले गए सन्यासी बन गए इसी को धर्म मानकर वे प्रसन्न थे भाई बंधु और माँ बाप की सेवा में मुंह मोड़ कर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे एक दिन उन पर इंद्रदेव की कृपा हुई वे सुवर्ण में पक्षी का रूप धारण करके उनके पास गए और उन्हें सुनाकर होना कठिन है उनका यह कर्म बड़ा पवित्र और जीवन बहुत उत्तम है उनका मनोरथ सफल हुआ और वे धर्मत्मा पुरुष उत्तम गति को प्राप्त हुए है ऋषियों ने कहा वाह यह पक्षी अन्न भोजन करने वालों की प्रशंसा करता है या तो हम लोगों की ही हुई। हम लोग ही खाने वाले और मूर्ख हो पाप पंख में फसे हुए हो यज्ञ शिष्ट अन्न खाने वाले तो दूसरे ही होते हैं ऋषियों ने कहा पक्षी वह बड़ा कल्याणकारी साधन है ऐसा समझ कर ही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 शास्त्र है ब्राह्मण जब तक जीवित रहे समय समय पर उसका संस्कार होता रहना चाहिए। मरने के पश्चात ही उसका भूमि में, संस्कार तथा घर आदि वेद विधि के अनुसार होना उचित है वेदोक्त यज्ञ याग आदि कर्म ही उनके लिए स्वर्ग में पहुंचाने वाला उत्तम मार्ग है वैदिक कर्म ही सिद्धि का क्षेत्र है सभी प्राणी इसकी इच्छा रखते हैं जहां इन कर्मों का विधवा संपादन होता है वह गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है जो कर्म की निंदा करते हैं उन्हें कुमार गामी समझना चाहिए वह बड़ा पाप लगता है देव यज्ञ, देवयज्ञ यज्ञ और ब्रह्मयज्ञ यज्ञ यही तीन सनातन मार्ग हैं, जो मूर्ख इनका परित्याग करके और किसी मार्ग से चलते हैं ये वेद विरुद्ध पथ का आश्रय लेने वाले हैं हवन के द्वारा देवताओं को स्वाध्याय द्वारा ऋषियों को और श्राद्ध द्वारा पितरों को तृप्त करना यह सनातन धर्म है इसका पालन करते हुए गुरुजनों की सेवा करना ही कठोर तप है इस दुष्कर्म तपस्या तब, को करके ही देवताओं ने बहुत बड़ी विभूति पाई है जिनकी किसी के प्रति ऋषा नहीं है जो सब प्रकार के द्वंदों से रहित हैं, ऐसे ब्राह्मण इसी को तप मानते हैं संसार में व्रत को ही तप कहते हैं किंतु यह इसकी अपेक्षा मध्यम श्रेणी का है जो यज्ञ अन्न भोजन करते हैं उन्हें अविनाशी पद की प्राप्ति होती है देवताओं पितरों अतिथियों तथा तो परिवार के अन्य लोगों को अन्न देकर जो स्वयं सबसे पीछे खाते हैं वे ही यज्ञ अन्न भोजन करने वाले कहे जाते हैं अपने धर्म पर आरूढ़ होकर सुन्दर व्रत का पालन और सत्य भाषण करते हुए वे इस जगत के गुरु समझे जाते हैं अर्जुन कहते हैं महाराज वे ब्राह्मण कुमार पक्ष रूपधारी इंद्र की धर्म और अर्थयुक्त बातें सुनकर इस निश्चय पर पहुंचे कि हम लोग जिस स्थित में हैं यह इत नहीं है इसलिए वे वनवास छोड़कर घर लौट गए और गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे अथवा आप भी धैर्य धारण करके संपूर्ण भूमंडल का अकंठक राज्य कीजिए